ये है मेरी पसंद

मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों फिर एक बार मैं हाजिर हूँ अपनी पसंद के कुछ गीतों और कुछ बातों के साथ आज के सफर की शुरुआत इस शेर से गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले लेकिन जाने वाले को बुलाना क्या इतना आसान है

ज़रूरी नहीं कि आपकी पुकार उन तक पहुँचे जरूरी नहीं कि आपकी पुकार सुनकर वो दौड़ा चलाए क्योंकि कोई भी शर्त सच्ची मोहब्बत की नींव नहीं बन सकती भले ही वो पुकार इंतजार में बदल जाए और इंतज़ार मायूसी और दर्द में किसी ने क्या खूब कहा है जब तलक लौट कर न आए वो उसको तब तक पुकार कर रखिए

तो आज का हमारा ये प्रोग्राम सजा है कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीतों से शुरुआत करते हैं 1956 की फिल्म शीरी फरहाद के इस खूबसूरत नखमे से जिसे गाया है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने गीत तनवीर नकवी का है और तर्स एस मोहिंदर की नजर पुकार रही है तुम्हें चले आओ मेरी हयात मेरी जिंदगी चले आओ

है कितना ही रोक लीजिए जाने वाले तो चले ही जाते हैं यह कह कहकर कि आशिक की बेबसी का तो आलम न पूछिए मजनू पे क्या गुजर गई सहरा गवाह है पर पुकारने वाले भी हिम्मत नहीं हारते और कहते हैं तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर सुनिए 1951 सौ की फिल्म सजा का यह गीत

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में गीत राजेंद्र कृष्ण का और तर्स एस डी बर्मन की

जब इंतज़ार पुकार और बेबसी की बात निकली ही है तो आइए सुनते हैं उन्नीस की फिल्म हार जीत का एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो मुझे बेानतहा पसंद है गीत कैफ इरफानी का है तर्ज एसडी डी की और गाया है इसे लता मंगेशकर ने दोस्तों मेरी पसंद के लता जी के पहले दस गीतों में मैं इसे शुमार करूँगी

एसडी डी की मेरे ख्याल में ये मास्टरपीस पीस है आइए सुनते हैं फिल्म हारजीत का ये गीत बेबसी और तड़प की इंतहा जिस तरह से इस गीत में बयां की गई है शायद ही मैंने किसी और गीत में महसूस की होगी तो सुनते हैं हारजीत फिल्म का यही गीत मुझको मेरी शिकस्त की दोहरी सज़ा मिली

मुझको मेरी शिकस्त की दोहरी सजा मिली तुझसे बिछड़ के जिंदगी दुनिया से जा मिली तुझे

Of a better day.

ya yeah.

दोष दुनिया का जो दुनिया

बहाय आंख ने आंसू वो मंजर याद जो आया उधर वो सामने थे और इधर थी बेबसी मेरी

ये बेबसी ही तो है जो दो प्यार करने वाले दिलों को जुदा करती है और पीछे छोड़ जाती है यादें इंतज़ार और ना काबिले बर्दाश्त बेकरारी और तब दिल ये कह उठता है आ कि अब आता नहीं दिल को करार राह तकते थक गया है इंतज़ार सुनिए लता मंगेशकर को 1954 की फिल्म महबूबा में

गीत तनवीर नकवी का और संगीत रोशन का एक चुभन है कि बेचैन किए रहती है ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझ में।

Every day.

और जब तनहाई बेबसी तड़प इंतजार दर्द और बेकरारी रात की खामोशी में घुल जाती है तो दिल कहे उठता है चांद भी निकला सितारे भी बराबर निकले मुझसे अच्छे तो शबे गम के मुकदर निकले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में उन्नीस की फिल्म ब्लैक कैट का यह गीत गीतकार जानिसार अख्तर

और तर्स एन दत्ता की

वो आ रहे हैं वो आते हैं आ रहे होंगे शबी फिराक ये कहकर गुजार दी हमने और जब जिसे पुकारा जा रहा है वो लौट कर नहीं आता तब पुकार खामोशी में बदल जाती है तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है सुनते हैं फिर एक बार लता मंगेशकर को

फिल्म 1955 की मधुर मिलन गीत जानिसार अख्तर का और तर्ज बुलोसी रानी ने बनाई है

puh <laughs> hai

जाओ

सुना है चुप की भी कोई पुकार होती है ये बदगुमानी मुझे बार बार होती है दोस्तों जैसा कि हमने कहा कोई भी शर्त सच्ची मुहब्बत की नींव नहीं बन सकती तो फिर ऐसा क्या है जो जुदा होने पर भी दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से जोड़े रखता है वो है भरोसा विश्वास और यही वजह है कि पुकारने वाला सारी उम्र

इंतजार में सुलगता रहता है ये कहकर कि मैंने समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी लेकिन ये आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई तो इनका भी कहना है मजबूरियां महरूमियां नाकामियां इश्क आखिर इश्क है तुम क्या करो हम क्या करें

प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं 1951 सौ की फिल्म मलहार का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत कैफ इरफानी का और तर्ज रोशन की और अब मुझे यानी ईशा को इजाज़त दीजिए नमस्कार मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर सफ़र सफ़र है मेरा इंतज़ार मत करना

हाल में है हम तुम्हारे हैं जहां है और अब जिस हाल में है हम तुम्हारे हैं तुम्हें आबाद हो दिल में तुम्ही को याद करते दे